विक्रांत ने बिस्तर पर पड़े पड़े ही जोर की अंगड़ाई ली रात में उसे काफी अच्छी नींद आई थी अब उसकी नींद तो खुल चुकी थी लेकिन अभी विक्रांत अपनी आंखें नहीं खोलना चाहता था वो अपनी आंखें खुलने पर सबसे पहले नैना का चेहरा देखना चाहता था तो उसने आंखें बंद किए हुए ही नैना का नाम धीरे से पुकारा और हाथों से बैठ पर नैना को ढूंढने लगा लेकिन उसे नैना के साइड वाला बिस्तर खाली नजर आ रहा था वहां नैना नहीं थी और ही विक्रांत के कानों में बारिश की आवाज़ आ रही थी ऐसा लग रहा था कि अब बारिश बंद हो चुकी थी विक्रांत ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने सिमटा हुआ बेडशीट नज़र आ रहा था जो कि उसके और नैना के बीच हुए रात के प्यार की गवाही दे रहा था बेड पर सिर्फ नैना के निशान नजर आ रहे थे नैना कहीं दिखाई नहीं दे रही थी नैना नैना हो बेबी यहाँ हो विक्रांत ने जोर से चिल्लाते हुए कहा लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई ओह नैना विक्रांत का सिर न जाने क्यों बहुत तेज घूम रहा था उसे बहुत ज्यादा सिर दर्द हो रहा था ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नशे में पड़ा हो तीन चार बार उसने नैना को जोर से बुलाने की कोशिश की लेकिन जब उसे नैना की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तब उसे लगा शायद नैना तक उसकी आवाज नहीं पहुंच रही है विक्रांत को लगा शायद वो बाथरूम में होगी या फिर किचन में ब्रेकफास्ट रेडी कर रही होगी फिर से विक्रांत ने जोर की अंगड़ाई ली और फिर वो उठकर खड़ा हो गया उसने खिड़की से पर्दा हटाकर देखा तो पता लगा कि बारिश बंद हो चुकी है और आज काफी अच्छी धूप भी निकली हुई है विक्रांत ने खिड़की खोल दी और फिर धूप की तेज किरण उसके चेहरे पर पड़नी शुरू हो गई धूप इतनी तेज खिली हुई थी कि विक्रांत की आंखें चौंध उठी तेज रोशनी के कारण उसकी आंखें भी नहीं खुल पा रही थी लेकिन उसके चेहरे पर पड़ रही धूप की गर्मी उसे एक सुखद एहसास दे रही थी विक्रांत कुछ देर तक खिड़की खोलकर यू ही धूप का आनंद ले रहा था भले ही बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी थी लेकिन बाहर सड़क पर अभी भी बारिश का असर देखा जा सकता था सड़कों पर जमा पानी तो हट चुका था लेकिन जमीन की नमी साफ तौर पर बारिश होने का सबूत दे रही थी कुछ देर तक विक्रांत अपने चेहरे को धूप से सेकता हुआ भागते दौड़ते शहर के चोरगुल को सुनता रहा लेकिन फिर अचानक से उसका ध्यान नैना के ऊपर गया वो तो फिर कमरे में से नैना नैना चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकलकर लिविंग रूम में आ गया लेकिन वहां पर भी नैना कहीं नजर नहीं आ रही थी और न ही उसके यहाँ पर होने का कोई सबूत मिल रहा था विक्रांत पहले किचन में गया वहां नैना नहीं थी उसने बाथरूम में भी जाकर देखा लेकिन वहाँ पर भी नैना के होने का कोई सबूत नहीं मिला विक्रांत को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये कहाँ चली गई कहीं ऑफिस तो नहीं निकल गई लेकिन जब उसने लिविंग रूम में देखा तो वहां पर ना तो नैना का कोई सामान नजर आ रहा था और ना ही उसके कोई कपड़े विक्रांत की हैरानी बढ़ने के साथ ही उसके दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी आखिर ये कहाँ चली गई तभी उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर पड़े दो फोन पर पड़ी उसमें से एक फोन तो विक्रांत का था लेकिन दूसरा फोन नैना का था विक्रांत ने तुरंत जाकर नैना का फ़ोन उठाकर देखा लेकिन बड़े आश्चर्य की बात यह थी कि नैना के फ़ोन में ना तो कोई कॉल रिकॉर्ड पड़ा हुआ था और तो ना ही व्हाट्सएप था सब कुछ डिलीट हो चुका था विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर फ़ोन के बगल में नैना के गाड़ी की चाबी भी पड़ी हुई थी एक बार के लिए उसे सोचा कि गाड़ी की चाबी यहीं है फ़ोन यहीं है तो फिर भला कहाँ जा सकती है एक बार छत पर देख लेता हूँ शायद वहाँ हो ये सोचकर विक्रांत कमरे से निकलकर बाहर छत पर आ गया लेकिन वहाँ पर भी नैना का कोई नामो निशान नहीं था विक्रांत ने छत से नीचे झांक देखा तो वहाँ पर विक्रांत के लैंडरोवर के ठीक बगल में नैना की वाइट फार्चूनर भी खड़ी थी विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नैना कहाँ चलेगी बिना बताए वो फिर कैसे गायब हो सकती है विक्रांत घर से बाहर निकल उसे ढूंढने के लिए जाने ही वाला था कि अचानक से उसे कुछ याद आया उसे याद आया कि जब अभी वो नैना का फोन चेक कर रहा था तो उसमें कोई वॉइस रिकॉर्डिंग का नोटिफिकेशन शो हो रहा था विक्रांत को लगा कि ज़रूर उस रिकॉर्डिंग में नैना ने उसके लिए कोई मैसेज दिया होगा या पता नैना ने बताया हो कि वो कहां गई है विक्रांत भागता हुआ लिविंग रूम में आया और फिर उसने नैना के फ़ोन को खोल कर उस वॉइस रिकॉर्डिंग के नोटिफिकेशन को ओपन किया तो जैसे रिकॉर्डिंग को प्ले करने का ऑप्शन नजर आया विक्रांत ने तुरंत ही उसे प्ले कर दिया बेबी तुम्हें मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है जब तक तुम्हें यह रिकॉर्डिंग मिलेगी तब तक तुम से बहुत दूर जा चुकी होंगी विक्रांत ये सुनकर आवाक रह गया मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो उसका दिमाग मानो सुन पड़ चुका था लेकिन फिर भी किसी तरह से खुद को संभालते हुए उसने आगे का मैसेज सुनना शुरू किया आई एम सॉरी बेबी आईम रियली सॉरी नैन आगे कहा सॉरी मैं तुम्हारे साथ अब कोई भी केस सोल्व नहीं कर पाऊंगी अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी लेकिन तुम मुझसे तु वादा करो पहला कि तुम कभी भी पुलिस की नौकरी नहीं छोड़ोगे तुम जैसे आज केस सॉल्व कर रहे हो ऐसे ही हमेशा करते रहोगे तुम्हें बहुत आगे तक जाना है सारे क्रिमिनल्स तुम्हें पकड़ने हैं कोई कहीं से छूटना नहीं चाहिए और दूसरा प्रॉमिस ये कि तुम तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ आह जैसे रिकॉर्डिंग में ये कहते हुए नैना की आवाज सुनाई पड़ी विक्रांत के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था विक्रांत की धड़कन मानो सुन्न सी हो गई थी उसका शरीर काँपने लगा उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नैना ये सब क्यों कर रही है वो क्यों फिर से उसे छोड़कर जा रही है वॉइस रिकॉर्डिंग कुछ देर तक के लिए शांत रही और फिर थोड़ी देर बाद ही फिर से आवाज आनी शुरू हो गई देखो तुम परेशान मत होना मैं मैं तुम्हारे लिए गाना भी गा रही हूँ लेकिन तुम मेरे गाने का मजाक मत उड़ाना विक्रांत जब तक मैं तुमसे नहीं मिली थी तब तक मैं किसी के वश में नहीं थी कोई मुझे हैंडल ही नहीं कर पाता था लेकिन जब से मैंने तुम्हें जाना है ऐसा लगता है कि मुझे भी संभालने वाला मिल गया था विक्रांत आज तक मैंने ये बातें किसी से नहीं कही है। लेकिन ना जाने क्या करूँ तुझमे रब दिखता है, है, है। नैना की आवाज भारी उठी थी और उसके चिस्कने की भी आवाज सुनाई पड़ रही थी विक्रांत के लिए नैना के एक एक शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे ऐसा लग रहा था की आज ही उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है विक्रांत अचानक से नैना का जाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा था नहीं नहीं नहीं नहीं यह नहीं हो सकता विक्रांत ने काफी इमोशनल होते हुए कहा उसकी आंख भर उठी थी उसके लिए खुद को संभालना काफी मुश्किल हो रहा था विक्रांत ने नैना का फ़ोन हाथ में ले लिया और फिर सिर ऊपर करके सोचने लगा क्यों क्यों नैना क्यों क्यों कर रही है सब अचानक से उसने फिर से फ़ोन को चेक करना शुरू किया उसे लगा कि शायद नैना ने उसके लिए कोई और क्लू छोड़ा हो लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम ही रही क्योंकि तो इस वॉइस रिकॉर्डिंग के अलावा नैना के फोन में और कुछ भी नहीं था विक्रांत को जैसे इन, इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा था उसने फिर से और ज्यादा सावधानी से नैना का फोन चेक करना शुरू किया लेकिन उसे कुछ नहीं मिला नैना के फोन में उसने गैलरी भी चेक किया लेकिन वहां से भी कुछ सब कुछ डिलीट था यहाँ तक नैना और विक्रांत की कॉल हिस्ट्री तक फोन से डिलीट हो चुकी थी विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था ना तो उसके आंसू गिर रहे थे और ना ही वो बिना रोए रह पा रहा था लेकिन विक्रांत यू नैना के जाने नहीं दे सकता था वो किसी भी कीमत पर ऐसे नैना को गायब नहीं होने देगा उसे लगा कि शायद नैना अभी यहीं कहीं आसपास ही होगी तो अगर वो तुरंत उसे ढूंढने की कोशिश करता है तो शायद वो नैना से मिल जाए विक्रांत इसी सोच के साथ भागता हुआ अंदर गया और उसने जल्दी से एक शर्ट पहनी और फिर उसने बेड के साइड टेबल पर रखा हुआ अपना वॉलेट भी उठा लिया अभी वो वॉलेट उठाकर अपनी जेब में डाल ही रहा था कि अचानक से उसकी नजर वहां पर रखी हुई एक दवाई के खाली रेपर पड़ी विक्रांत ने उस रैपर को उठाकर दवाई का नाम पढ़ा तो उसे पता चला कि ये तो नींद की गोली उह तभी तो मुझे कुछ पता नहीं चला और जब मैं सो के उठा तो मेरा सिर घूम रहा था नहीं नैना क्यों आखिर क्यों तुम ये सब कर रही हो विक्रांत ने अपना सिर पकड़ लिया अब उसे समझ में आया कि नैना ने उसे रात में नींद की गोली खिला दी थी ताकि वह आराम से यहाँ से जा सके और विक्रांत को कुछ पता भी ना चले विक्रांत को याद आया कि रात में नैना थोड़ी सैड तो लग रही थी लेकिन उसने सब कुछ बताया नहीं था विक्रांत ने उससे एक दो बार जानने की कोशिश भी की थी लेकिन उसने कुछ भी विक्रांत से नहीं कहा आखिर क्यों वो मुझे छोड़कर गई कहीं उसके पेरेंट्स मुझे पसंद नहीं करते इसलिए लेकिन नैना तो ऐसी थी ही नहीं वो अपनी बात पर अड़ी रहती थी उसे जो करना होता था वो करके मानती थी लेकिन क्यों फिर क्यों वो मुझे यूँ छोड़ चली गई ये भगवान कहीं कहीं सच में नैना मुझसे आखिरी बार तो मिलने नहीं आई थी कहीं ये रात मेरे लिए और नैना के बीच आखिरी रात तो नहीं थी ऐसा तो नहीं कि मैं अब उसे कभी नहीं देख पाऊंगा नैना नहीं विक्रांत बदहवास होकर इधर उधर भाग रहा था उसकी आंखों में बार बार नैना का चेहरा और उसकी बातें घूम रही थी वो तेजी से भागता हुआ घर के बाहर की ओर निकला अभी विक्रांत घर के दरवाजे पर ही पहुंचा था कि उसे अदृश्य शक्ति का मैसेज मिला कि उसका टास्क खत्म हो गया है और पृथ्वी कोडवर्ड भी एक्सपायर कर चुका है यह मैसेज सुनकर विक्रांत एक सेकंड के लिए रुक गया ओह का मतलब पृथ्वी कोडवर्ड ने अपना असर दिखा ही दिया जिस खतरे के बारे में मैं पूरा दिन सोचता रहा उसका मतलब ये था यानी कि अब नैना का जाना ही नहीं नहीं मैं ये नहीं होने दूंगा नैना ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती